जिज्ञासा भगवान की उत्कृष्ट भक्ति कैसे करें और उसका फल क्या है समाधान प्रत्येक जीव में तीन धाराएं बहती रहती है पहली है कर्म धारा। जब यह बहती है तो जीव से कर्म बलात होता रहता है दूसरे है ज्ञान धारा। इसका संबंध बुद्धि से है इसके बिना जीव कोई भी विचार या निश्चय नहीं कर सकता तीसरी है भावधारा इसका संबंध सीधा हृदय से है भावधारा जिसको पकड़ लेती है जीव के ज्ञान और कर्म उधर ही मुड़ जाते हैं जीव की भावधारा प्रायः जगत को पकड़ कर रखती है यदि इसका संबंध परमात्मा से हो जाए तो इसी का नाम भक्ति हो जाता है उत्कृष्ट भक्ति तभी हो सकती है जब आपके लिए एक भगवान ही रह जाते हैं न तो स्वयं आप रहे और न कुछ अन्य ही इसलिए उत्कृष्ट भक्ति की प्राप्ति के लिए योगी बनना पड़ता है योगी की स्थिति का तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है सकल दृश्य निज उदर मेली सोवय निद्रा तजिजोगी सोई हरिपद अनुभवय परम सुख अतिशय वियोगी। विनय पत्रिका वे कहते हैं सकल दृश्य निज उदर मेली पहले संपूर्ण जगत को खा जाओ सबको आत्मसात कर लो क्योंकि कोई दूसरा रहेगा तो आपका मन वहाँ चला जाएगा यहाँ शंका होती है कि व्यक्ति संपूर्ण जगत को कैसे खा सकता है इसका उत्तर यही है कि जब आपका अहम आकाश से संबंधित हो जाएगा तब संपूर्ण जगत आपके अंदर हो जाएगा आपकी अहंता जब इस कार्य कारण संघात को छोड़ देती है तो व्यापक हो जाती है तब संपूर्ण विश्व आपके उदर में चला जाता है यदि कहो कि सुषुप्त में जो तो रोज ही ऐसा हो जाता है तो वह होना किसी काम का नहीं है योगी की सुषुप्ति अलग ही प्रकार की होती है सोवय निद्रा तज योगी निद्रा को छोड़कर कैसे सोएगा वह अपने स्वरूप में सोता है स्वरूपे से ऐसे योगी को क्या फल प्राप्त होता है इसके उत्तर में कहा सोई हरिपद अनुभवय परम सुख अतिशय द्वैतवियोगी कारणावस्था सुसुप्ति में भी द्वैत तो नहीं रहता है पर द्वैत का बीज अज्ञान रहता है योगी में वह भी नहीं है यह बताने के लिए अतिशय द्वैतवियोगी ऐसा कहा ऐसा योगी ही उत्कृष्ट भक्ति करता है वह योगी जिस पद को प्राप्त करता है उसे शास्त्र में कहा है तद विष्णु परमम पदम वहाँ द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं है स्व की भगवान से भिन्नता नहीं रहती है वहाँ परम सुख का अनुभव होता है यही उत्कृष्ट भक्ति का फल है जिज्ञासा सबरी ने राम जी को जूठे बेर खिलाए फिर उसे दोष क्यों नहीं लगा समाधान सबरी का राम के प्रति एक विलक्षण पवित्र भाव था ऐसे भाव में शुद्ध अशुद्ध कुछ याद नहीं रहता भाव एक ऐसी पवित्र वस्तु है कि वहाँ जूठा नाम की कोई चीज ही नहीं है महाराष्ट्र के एक महान संत समर्थ गुरु रामदास थे जो शिवाजी के भी गुरु थे उन्हें प्रतिदिन भोजन के पश्चात पान खाने का अभ्यास था वृद्धावस्था में दांत नहीं रहे तो किसी से कुटवाकर खा लेते थे परंतु मुख चूने से कट जाता था उनकी यह समस्या देखकर उनका सेवक ब्रह्मचारी बड़ा दुखी रहता था एक दिन उसे भावावेश हुआ उसने जल से अपने मुख को अच्छी तरह धोया और मुख में पान को खूब चबाकर गुरु जी को दे दिया गुरुजी ने उसे खाया तो उनका मुख नहीं कटा ब्रह्मचारी प्रसन्न हो गया अब तो उसका रोज का यही नियम हो गया एक दिन उसके इस को आश्रम में किसी ने देख लिया और शिवाजी महाराज को शिकायत कर दी यह सुनकर वे रामदास जी के पास गए और कहा महाराज सुना है आपका सेवक आपको जूठा खिलाता है रामदास जी बोले ऐसा नहीं हो सकता हमारा ब्रह्मचारी हमको जूठा क्यों खिलाएगा शिवजी ने शिवाजी ने कहा महाराज लोगों ने देखा है कि वह पान को मुख में चबाकर आपको देता है रामदास जी ने ब्रह्मचारी को बुलाया और कहा ब्रह्मचारी तो मुझे जो पान देता है वह खलबट्टे में कूट कर देता है ना ब्रह्मचारी ने कहा जी महाराज रामदास जी ने कहा अच्छा उस खलबट्टे को यहाँ लेकर आ ब्रह्मचारी अंदर गया और अपने जबड़े को चाकू से काट कर ले आया उसे गुरुजी के सामने रखकर उनके चरणों में गिर गया उसका शरीर छटपटाने लगा रक्त की धारा बहने लगी और गुरुजी की कृपा दृष्टि उस पर पड़ती रही शिवाजी अवाक होकर देखते रहे कुछ समय पश्चात उसका शरीर छूट गया रामदास जी ने कहा शिवा जिसने इस शरीर को खलबट्टा बना दिया उसके ऊपर तू कौन सा कानून चलाएगा रे कहने का तात्पर्य यह है कि भाव एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई दिखावट नहीं है वहाँ शास्त्र का कोई नियम काम नहीं करता इसलिए सब्री ने यदि राम जी को झूठे बेर खिलाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है उसे किसी प्रकार का दोष लगने की कोई संभावना ही नहीं है